सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक उनतीस चित्त की निश्चनता अब मुसे बोल न जाई चित मोरा शाना देहरी लागे पर्वत मो को आंगन पलक उघारत जुग सम बीते बिसर गया संदेश चित मोरा सना विश्व के मुँह से तमन जागी बिल में सांप समाना जरी गया छाछ भयाघिव निर्मल आप चुपिया नित मोरा साना अब ना चले जोर कछु मोरा आने के हाथ बिकानी लोन की डरी परी जल भीतर गली के सात महल की ऊपर अठे शबद में सूरत समाई पलटू दास कहो मैं कैसे जू गूंगे चित्त मोरा अलसाना अब मुझसे बोली न जाए अगर द्वंद से ऊपर उठ जाओ अगर दो को पीछे छोड़ दो और एक हो जाओ तो ये घटना घटेगी चित्त मोरा अलसाना मन निश्चल हो जाए थिर हो जाए।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 कि कुछ कहने योग्य मेरे पास है और शब्द नहीं जुटते देहरी लागे पर्वत पर्वतमोख एक वक्त था कि भागा फिरता था पहाड़ लांग जाता शांति ही ना थी तो आपाधापी थी भागदौड़ थी सास समुंदर लांग जाता और अब हालत ही आ गई देहरी लागे पर्वत पर्वतमोख वो जो घर की देहरी उसके बाहर जाने का मन नहीं होता